संक्षिप्त महाभारत आशमवेधिक पर्व बीज और योनि की शुद्धि तथा गायत्री जप और ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन वैश्व पायजी कहते हैं राजन इस प्रकार सात्विक राजस और तामस दान उसकी भिन्न भिन्न भिन गति और पृथक पृथक फल का वर्णन सुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ इस परम पवित्र धर्मरूपी अमृत का पान करने से उन्हें तृप्ति नहीं हुई अतः वे पुनः भगवान श्री कृष्ण से बोले जगदीश्वर मुझे बीज और योनि वीर और रज से शुद्ध पुरुषों के लक्षण बताइए बीज दोष से कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं इसे बताने बताने के साथ ही ब्राह्मणों के उत्तम मध्यम आदि विशेष भेद और उनके गुण दोषों का भी विवेचन कीजिए मैं आपका भक्त हूँ इसलिए मेरी पूछी हुई सारी बातें बतलाने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा राजन बीज और योनि की शुद्धि अशुद्धि का यथावत वर्णन सुनो उनकी शुद्धि से ही यह संसार टिकता है और अशुद्ध से उसका विनाश हो जाता है जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करता है जिसका व्रत कभी खंडित नहीं होता उसको शुद्ध बीज समझना चाहिए उसी का बीज शुभ होता है इसी प्रकार जो कन्या पिता और माता की दृष्टि से उत्तम कुल में उत्पन्न हो जिसकी योनि दूषित न हुई हो तथा बाह्य आदि उत्तम विवाहों की विधि से ब्राह्मी गई हो वह उत्तम मानी गई है उसी की योनि श्रेष्ठ है जो स्त्री मन वाणी और क्रिया से पर पुरुष के साथ समागम करती है उसकी योनि गर्भाधान के योग्य नहीं होती जो पापात्मा पुरुष संतान की इच्छा से व्यविचारणी स्त्री को स्वीकार करता है वह अपनी दस पीढ़ी पहले के पूर्वजों और दस पीढ़ी बाद के संतानों को नरक में डालता है जो मूर्ख मोह व दूषित योनि में वीर की स्थापना करता है उसके वीर से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण छहों अंगों का विद्वान ही क्यों न हो जाए साधु पुरुषों को उचित है कि उसका चांडाल के समान बहिष्कार करे जो स्त्री मन बाढ़ी और क्रिया से व्यवचार करती है उसको कुलघातनी समझना चाहिए उसके पेट से पैदा हुआ बालक चांडाल के समान होता है दूषित से उत्पन्न हुए मनुष्य भोजन, वार्तालाप शयन तथा संबंध आदि में समृद्ध करने योग्य नहीं होते बिना व्या कन्या से उत्पन्न व्याह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न पति की जीविता जीवितावस्था में व्यवचार से उत्पन्न पति के मर जाने पर पर पुरुष से उत्पन्न संयासी के वीर से उत्पन्न तथा पतित मनुष्य उत्पन्न प्रकार के चांडाल वह पापात्मा स्वेच्छाचारी कहलाता है उसका बीज अशुभ होता है उसका अशुद्ध वीर किसी शुद्ध योनी वाली स्त्री के योग्य नहीं होता उसके संपर्क से कुत्ते के चाटे हुए की तरह शुद्ध योनी भी दूषित हो जाती है ब्राह्मण का वीर जब शुद्धा स्त्री के योनि में पड़ता है तो हाहाकार कर उठता है और दुखी होकर कहता है हाय, मैं के गड्ढे में पड़ गया। मुझे इस प्रकार अधोगति में डालने वाला यह काम मोहित पर पापात्मा स्वयं भी शीघ्र ही अध्योग को प्राप्त हो इस तरह साप देकर वह वीर गिरता है वीर को आत्मा बताया गया है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 और शाम को विधिवत संध्योपासन करते हैं वे वेद में नौका का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से स्वयं भीतर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनाने वाली वेद माता गायत्री का जप करता है वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह के दोष से दुखी नहीं होता तथा सूर्य आदि ग्रहों में से जो उसके लिए अशुभ स्थान में रहकर अनिष्टकारक होते हैं वे भी गायत्री जब के प्रभाव से शांत शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं जहाँ कहीं क्रूर कर्म करने वाले भयंकर पिशाच रहते हैं वहां जाने पर भी वे उस ब्राह्मण का अनिष्ट नहीं कर सकते वैदिक व्रतों का आचरण करने वाले पुरुष पृथ्वी पर दूसरों को पवित्र करने वाले होते हैं प्रजापति मनु का कहना है कि शील स्वाध्याय धान शौच कोमलता और सरलता ये सद्गुण ब्राह्मण के लिए वैद से भी बढ़कर है जो ब्राह्मण भ्रव व इन व्याहृतियों के साथ गायत्री का जप करता वेद के स्वाध्याय में संलग्न रहता और अपनी ही स्त्री से प्रेम करता है वही जितेंद्रिय वही विद्वान और वही इस भूमंडल का देवता है जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संदेव पासन करते हैं वे निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं केवल गायत्री मात्र जानने वाला ब्राह्मण भी यदि नियम से रहता हो तो वह श्रेष्ठ है किंतु जो चारों वेदों का विद्वान होने पर भी सबका अन्न खाता है सब कुछ बेचता और नियमों का पालन नहीं करता वह उत्तम नहीं माना जाता पूर्व काल में देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के सामने गायत्री मंत्र और चारों वेदों को तराजू पर रखकर तोला था उस समय गायत्री का पड़ला ही चारों वेदों में भारी साबित हुआ जैसे भ्रमर खिले हुए फूलों से उनके सारभूत मधु को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार संपूर्ण वेदों से उनकी सारभूत गायत्री का ग्रहण किया गया है इसलिए गायत्री संपूर्ण वेदों का प्राण कहलाती है गायत्री के बिना सभी वेद निर्जीव है नियम और सदाचार से भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान हो तो भी वह निंदा का ही पात्र है किंतु शील और सदाचार से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्री का जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है प्रतिदिन एक हजार गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम है सौ मंत्र का जप करना मध्यम और दस मंत्र का जप करना कनिष्ठ माना गया है गायत्री गायत्री जब पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए सब पापों को नष्ट करने वाली है इसलिए तुम सदा उसका जप करते रहना युधिष्ट ने पूछा त्रिलोकीनाथ आप संपूर्ण भूतों के आत्मा है बताइए किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं भगवान ने कहा भारत कोई एक हजार भार गोंगुल आदि सुगंधित पदार्थों को जलाकर मुझे धूप दे देर नमस्कार करे खूब भेट पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद यजुर्वेद और स्वाम की स्तुतियों से सदा मेरा स्तमन करता रहे किंतु यदि वह ब्राह्मण को संतुष्ट न कर सके तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण की पूजा से सदा मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने से मैं ही उस कटु वचन का लक्ष्य बनता हूँ जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं उनकी परम गति मुझ में ही होती है क्योंकि पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में मैं ही निवास करता हूँ जो विद्यमान मुझ में मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ ब्राह्मण यदि कुबड़े काने भवने दरिद्र और रोगी भी हो तो विद्वान पुरुषों को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी के ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे सब मेरे स्वरूप हैं उनके पूजन करने से मेरा भी पूजन हो जाता है बहुत से अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में निवास करता हूं जो ब्राह्मणों का अपमान करते उन्हें स्वधर्म से भ्रष्ट करते दूध बनाकर भेजते और उनसे अपनी सेवा कराते हैं उन पापियों को यमराज की महाबली दूत इच्छानुसार काटते हैं जो ब्राह्मणों को गाली देकर और उनकी निंदा करके प्रसन्न होते हैं वे जब यमलोक में जाते हैं तो लाल लाल आंखों वाले कूर क्रूर यमराज उन्हें पृथ्वी पर पटक कर छाती पर सवार हो जाते हैं और आग में तपाए हुए सरसों में उनके जीव उखाड़ देते हैं जो पापी ब्राह्मणों की ओर पाप दृष्टि से देखते हैं ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं करते वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करते और सदा ब्राह्मणों के द्वेषी बने रहते हैं वे जब यमलोक में पहुंचते हैं तो वहां यमराज की आज्ञा से टेढ़ी चोच वाले बड़े बड़े भलवान पक्षी आकर क्षण भर में उन पापियों की आंखें निकाल लेते हैं जो मनुष्य ब्राह्मण को पीटता उसके शरीर से खून निकाल देता उसकी हड्डी तोड़ डालता अथवा उसके प्राण ले लेता है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 उनसे रूखी और कठोर बात न बोले तथा कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें जो ब्राह्मणों को फटकारते और गालियाँ सुनाते हैं वे मुझे ही गाली देते और मुझे ही डांट बताते हैं जो चंदन धूप और दीप आदि के द्वारा मेरी काष्ट में प्रतिमा का पूजन करता है उनके द्वारा मेरी भली भांति पूजा नहीं होती किंतु ब्राह्मण के पूजन से मेरी यथावत पूजा हो जाती है ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूँ ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही असुरों पर विजय पाता हूँ ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मुझ मुझमें दाक्षण्य आदि गुण मौजूद है तथा ब्राह्मणों की दया से ही मुझे कोई परास्त नहीं कर पाता